अध्याय 4 मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म श्री नारद जी ने पूछा पिताजी जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई और देवगण अपने-अपने धाम को चले गए इसके बाद क्या हुआ श्री ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ प्रिय वर नारद जब भगवान विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की वे दिन रात शंभू और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से भगवान शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने में लगी रहती वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती और मन में संतान की कामना ले चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही वे अष्टमी को उपवास करके नौमी को लड्डू वाली सामग्री पित्थी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी गंगा के किनारे औषध प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी मैना देवी सभी निराहार रहती कभी व्रत के नियमों का पालन करती कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती शुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्र लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए 27 वर्ष पूरे होने पर जगनमय शंकर कामनी जगदम्बा उमा अकिंत प्रसन्न हुई मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होवे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई तेजो मंडल के बीच में विराजमानत था दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हस्ती हुई बोली देवी ने कहा गिरिराज नंदनी हिमालय की रानी महासाध्वी मैना मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो मैना तुम्हारे तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट करते हुए कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा मैना बोली देवी इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं कालिके इसके लिए आप प्रसन्न हो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद मैना के ऐसा कहने पर सर्व मोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया इसने उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी मैना बोली जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका आलोक धारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूं जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूं जो सबकी माता ही नित्य आनंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है कुल देवी को मैं प्रणाम करती हूं आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्म विद्या है फिर मुझ जैसी नारिया आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है अर्थवेद की जो हिंसा मरण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं देवी आप मेरे अविष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए भावहीन आकार रहित तथा आद्रेस नित्य नित्य तन्मय मात्राओं से आप ही पांच भूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं आपका स्वरूप नित्य है आप समय-समय पर योगयुक्त एवं सामर्थ्य नारी के रूप में प्रकट होती हैं आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति भी कही गई हैं जिनके द्वारा श्री ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है वह नित्य विद्या आप ही हैं माता आज मुझ पर प्रसन्न होइए आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं आप ही सूर्य की किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं चंद्रमा में जो आहार आदि का शक्ति है वह भी आप ही हैं ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूं आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं उद्धरवरेता ब्रह्मचारियों की धेय भूता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं संपूर्ण जगत की वांचता तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहार में ही उन कार्यों का संपादन करती है तथा श्री ब्रह्मा श्री विष्णु एवं श्री रुद्र के शरीर की हेतु भूता हैं वे आप ही हैं देवी आज मुझ पर प्रसन्न हो आपको पुनः मेरा नमस्कार है श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो हिमाचल प्रिय तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो उसे मैं लिषय ही दे दूंगी तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आद्यन ही है महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली शिवे आपकी जय हो आपकी जय हो उस कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बे यदि मैं वर पाने की योग्य हूं तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूं जगदम्बे पहले मुझे सौ पुत्र हों उन सब की बड़ी आयु हो वे बल पराक्रम से युक्त था कृषि सिद्धि से संपन्न हो उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो जगदम्भी केशवे आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी को दीजिए तदनुसार लीला कीजिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद मैना की यह बात सुनकर प्रसन्न हरदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा देवी बोली पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहां पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सीवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी ऐसा कहकर जगत दात्री परमेश्वरी काली का शिवा मैना के देखते देखते वहीं आश्चर्य हो गई तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या आदि निثار आ कलेश नष्ट हो गया मुने फिर कालक्रम में मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा समय अनुसार एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी वह अद्भुत पर्वत नागवद होकर उपभोग का स्थल बना हुआ है उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं हिमालय के सो पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एक मात्र मैना कही परवत्राज की इपद पर पृतिष्टित है।